श्री गणेशा नम संक्षिप्त महाभारत वन पर्व पांडवों का वन गमन और उनके प्रति प्रजा का प्रेम नारायण नम नमस्कृत्य नरम शहोत्तम देवी सरस्वती व्या सं तथो जय मुदिदे अंतरियामी नारायण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण उनके नित्य सखा नररूप नररूप अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति प्राप्तिपूर्वक अंतकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए जनमेजय ने पूछा महर्षि दुरात्मा दुर्योधन दुशासन आदि ने अपने मंत्रियों की सहायता से कपट द्यूत में पांडवों को जीत लिया इतना ही नहीं उन्होंने वैरभाव बढ़ाने के लिए भला बुरा भी कहा तदनतर मेरे पूर्वज पांडवों ने इस विपत्ति में पढ़कर किस प्रकार अपना समय बिताया उनके साथ वन में कौन कौन गए वे वन में कैसा बर्ताव करते थे क्या भोजन करते थे और कहाँ रहते थे वन में उनके बारह वर्ष किस प्रकार व्यतीत हुए परम सौभाग्यवती सत्यवाजिनी राजकुमारी द्रौपदी ने किस प्रकार वन के दुखों को सहा आप इन सब बातों का वर्णन करके मेरी उत्कंठा शांत कीजिए वैशंपायन जी ने कहा जन्मेजय महात्मा पांडव दुरात्मा दुर्योधन आदि के दुर्व्यवहार से दुखित और क्रोधित होकर अपने अस्त्र शस्त्र और रानी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से निकल पड़े वे हस्तिनापुर के वर्धमानपुर के सामने वाले द्वार से निकलकर उत्तर की ओर चले इंद्रसेन आदि चौदह सेवक भी अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्रगामी रथों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले जब हस्तिनापुर की जनता को यह बात मालूम हुई तो उसके दुख का पारावार न रहा सब लोग शोक से व्याकुल होकर इकट्ठे हुए और निर्भयता के साथ पितामह, आचार्य द्रोण आदि की निंदा करने लगे वे आपस में कहने लगे दुरात्मा दुर्योधन शकुनि आदि की सहायता से राज्य करना चाहता है इसके राज्य में हम हमारा वंश प्राचीन सदाचार और घर द्वार भी सुरक्षित रहेंगे इसकी आशा नहीं है राजा पापी हो और उसके सहायक भी पापी हो तो भला कुल मर्यादा आचार धर्म और अर्थ कैसे रह सकते हैं और उनके न रहने पर सुख की तो आशा ही क्या हो सकती है दुर्योधन एक तो अपने गुरुजनों से द्वेष करता है दूसरे वंश की मर्यादा और अपने सुहत संबंधियों को भी त्याग चुका है ऐसे अर्थलोलो घमंडी और क्रूर के शासन में इस पृथ्वी का ही सर्वनाश निश्चित है आओ हम सब वहीं चल कर रहे जहां हमारे प्यारे महात्मा पांडव जाते हैं वे दयालु जितेंद्री सत्वी और धर्मनिष्ठ हैं हस्तिनापुर की जनता इस प्रकार आपस में विचार करके वहां से चल पड़ी और पांडवों के पास जाकर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगे पांडवों आप लोगों का कल्याण हो आप लोग हमें हस्तिनापुर में दुख भोगने के लिए छोड़कर स्वयं कहाँ जा रहे हैं आप लोग जहाँ जाएंगे वहीं हम भी जा चलेंगे जब से हमें यह बात मालूम हुई है कि दुर्योधन आदि ने बड़ी निर्दयता से कपट द्यूत में हराकर आप लोगों को वनवासी बना दिया है तब से हम लोग बहुत भयभीत हो गए हैं हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना उचित नहीं है हम आपके सेवक प्रेमी और हितैषी हैं कहीं दुरात्मा दुर्योधन के कुराज्य में हमारा सर्वनाश न हो जाए आप जानते ही हैं कि दुष्ट पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या हानियाँ हैं और सत्पुरुषों के साथ रहने में क्या क्या लाभ है जैसे सुगंधित पुष्पों के संसर्ग से जल तिल और स्थान सुगंधित हो जाते हैं वैसे ही मनुष्य ही मनुष्य भी भले बुरे के संग के अनुसार भला बुरा हो जाता है दुष्टों के संग से मोह की वृद्धि होती है और सत्पुरुषों के साथ से धर्म की इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि ज्ञानी वृद्ध दयालु शांत जितेंद्रिय और तपस्वी पुरुषों का ही संग करें। कुलीन विद्वान एवं धर्म पुरुषों की सेवा और उनका सत्संग शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है पापी पुरुषों के दर्शन स्पर्श वार्तालाप करने से तथा उनके साथ बैठने से धर्म और सदाचार का नाश हो जाता है और उन्नति के स्थान पर अवनति होती है नीचों के संग में मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है और सतपुरुषों के संग से वह उन्नत हो जाती है पांडवों जगत के गुप्त से गुप्त और श्रेष्ठ महात्माओं ने मनुष्य के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए जिन गुणों की आवश्यकता बतलाई है लोग व्यवहार में जिस वेदोक्त आचरणों की आवश्यकता है वे सबके सब आप लोगों में विद्यमान है इसलिए आप जैसे सत्पुरुषों के साथ ही हम लोग रहना चाहते हैं क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है प्रजा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मेरे पूजनी और आदरणीय ब्राह्मण आदि प्रजाजन वास्तव में हम लोग में कोई गुण नहीं है फिर भी आप लोग स्नेह और दया के वश होकर हम में गुण देख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं यह बड़े सौभाग्य की बात है मैं अपने भाइयों के साथ आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ आप अपने प्रेम और कृपा से हमारी बात स्वीकार करें इस समय हस्तिनापुर में पितामह भीष्म राजा धित्राष्ट्र महात्मा विदुर हमारी माता कुंती और गांधारी तथा हमारे सभी सगे संबंधी श्रोहित निवास कर रहे हैं जैसे हमारे लिए आप लोग दुखी हो रहे हैं वैसे ही उनके हृदय में भी बड़ा शोक बड़ी वेदना है आप लोग हमारी प्रसन्नता के लिए वहाँ लौट जाइए और उनका पालन पोषण और देख कीजिए आप लोग बहुत दूर तक आ गए अब आगे न चलें मेरे जो स्वजन संबंधी आप लोगों के पास धरोहर के रूप में रखे हुए हैं उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें मैं आप लोगों से अपने हृदय की सच्ची बात कह रहा हूं उन लोगों की रक्षा ही मेरा सबसे बड़ा काम है आप लोगों के वैसा करने से मुझे बड़ा संतोष होगा और मैं उसे अपना ही सत्कार समझूँगा जिस समय धर्मराज्युष्ठी ने अपनी प्रजा से यह बात कही उस समय सब लोग बड़े आर्त स्वर से हाय हाय पुकार उठे पांडवों के गुण स्वभाव आदि का स्मरण करके उनकी आकुलता की सीमा न रही और वे इच्छा न रहने पर भी पांडवों के आग्रह से लौट आए जब पुरजन लौट गए तब पांडव रथ पर सवार होकर गंगा तट पर प्रमाण नामक बहुत बड़े बरगद के पास आए उस समय संध्या हो चली थी वहां उन्होंने हाथ मुँह धोया और केवल जलपान करके ही वह रात बिताई उस समय बहुत से ब्राह्मण प्रेम व पांडवों के पास आए उनमें बहुत से अग्निहोत्री ब्राह्मण भी थे उनकी मंडली में बैठकर कर पांडवों ने विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हुए वह बिता दी